सुनत संतन को अचरज को जी करो उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जी उत्कर्षरित्र सुनकर सुन के महिमा सुनकर के आश्चर्य मत करो दृष्टांत तो दे रहे हैं हम उनकी व्याख्या नहीं करेंगे आप लोग सावधान चित्र से श्रवण करें अकाट्य दृष्टांत हैं साधो जी दुर्वासा प्रतिश्याम साधो जी दुर्वासा प्रति साधो जी दुर्वासा प्रतिश्याम साधो जी दुर्वासा प्रतिश्याम प्रति प्रति दास बसता हरिभा दास बसता हरिभा दुवासा जी के सामने भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्री विज साधुस्त हृदयो भक्त भक्त जन यहां तक कह दिया भगवान ने वसी कुरुवंतिमा भत्या जैसे सती साधी पतिव्रता नारी पति को अपने वश में कर लेती है हे दुर्वासा ये संत सती साधवी पतिव्रता नारी के समान है और मैं उनके एकमात्र सदाचारी पति के समान हूं मैं सदा उनके वश में रहता हूं ही बताओ ये दागार पुत्र प्राण परिवा शरण याता कथम त्यक्तु ही बताओ चित्त स्त्रीपुत्र दारा आगार पुत्राता कुटुंब पुत्र, पुत्र प्राण घर इमाम इस इस्लोक के सारे बेहो को पर परम परलोक को मोक्ष तक को हितवा त्याग करके माम यताह मेरी शरण में आ गए हैं ऐसे शरणागत भक्तों की रक्षा करूं अथवा शरणागत भक्तों से विरोध करने वाले की रक्षा करूं बताओ उचित क्या है दुर्वासा जी ने कहा प्रभो मैं आर्त हूं आप आरती हरे है दुर्वासाजी मैं आरती हर अवश्य हूं पर भक्त को कष्ट देने वाले की आरती का हरण करने वाला मैं नहीं हूं किसी कारण से आरती आई हो संकट आया हो उसको तुम्हें हरण कर लेता हूं पर भक्त के तिरस्कार से आरती आई हो संकट आया हो उसका मैं हरण करने में समर्थ तो। नहीं प्रभु मैं ब्राह्मण और आप ब्रह्मण देवे भगवान ने कहा मैं ब्राह्म ब्रह्मण देव अवश्य हूं देखिए बहुत एक रहस्य की बात आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं इतिहास ग्रंथ महाभारत दोनों को उठाकर देखिए तो श्री विश्वामित्र जी और जो वशिष्ठ जी का प्रसंग है उसमें विश्वामित्र जी ने कहा दिग्बलम क्षत्रिय वलम ब्रह्म तेजो वलम बलम क्षत्रिवल भी कार है ब्रह्म तेज ही सबसे श्रेष्ठ बल है एक ब्रह्मदंड एक ब्रह्मदंड से वशिष्ठ ने मेरे सारे दिव्यासों को समाप्त कर दिया इसलिए ब्रह्म वल सबसे श्रेष्ठ है वो सामान्य अस्त्र शस्त्र नहीं थे और महर्षि विश्वामित्र की तपस्ती भी साधारण नहीं थी असाधारण तप था उनका असाधारण तेजस्विता उन्हें प्राप्त थी किंतु ब्रह्म तेज के आगे व्यर्थ हो गया और आज ब्रह्म तेज भक्ति के तेज के आगे लज्जित हो गया दुर्वासा जी कोई सामान्य महात्मा नहीं हैं। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी के पौत्र हैं महर्षि अत्रि के पुत्र हैं महासती अनुसुईया के पुत्र हैं उध्रेता ब्रह्मचारी हैं योग मार्ग के आचार्य हैं शिव पुराण में तो इनको हठियोग मार्ग के प्रवर्तन के लिए ही भगवान शिव में अवतार लिया है शंकर जी के अठासी एक अवतार माना गया है दुर्गाशाजी महाराज को शिव पुराण के अनुसार अवतार हैं विरक्त शिरोमणी हैं, परम त्यागी परम तपस्वी और इस ओर देखो इस ओर देखो तो वह सूर्यवंशी क्षत्रिय है राजा है गृहस्थ है ब्राह्मण नहीं ऋषि नहीं महर्षि नहीं है, है।, है। ब्रह्म ऋषि नहीं है तपस्वी नहीं है भक्त है तो धिगवलम क्षत्रिय वलम ब्रह्म वलम वलम पर जब भागवत धर्म की बात आई तो वहां ब्रह्मवलम भी नतमस्तक हो गया और भागवत धर्म सर्वोपरि विराजमान हो गया इसलिए नाभाजी ने इसे दृष्टांत बनाया है साधु जी दुर्वासा प्रतिश्याम साधो जी दुर्वासा प्रतिश्याम दास बसता हरि भाखि दास बसता हरि भाफी दास बसता हरि भाख साधु नाम ददयम साधूना हृदय मह्यम साधूना हृदय वह मगन्य नीहं तेभ्यो मनाप साधोजी दुर्वास प्रदा साधोजी दुर्वास प्रतिशा साधो दास बसता हरिभा दास बसता हरिभा साधु जी ध्रुव गज पुनि प्रहलाद साधु जी ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सवरी फल साखी फल सा साजी पांच वर्ष के बालक अभी यज्ञोपवीत भी, भी नहीं हुआ क्षत्रिय बालक हैं क्षत्रिय बालक का पांच के आयु में यज्ञोपवीत का विधान नहीं है ब्राह्मण के लिए लिखा है अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयीत और ब्रह्मवर्चस्मस्तु पंचवर्षम ब्राह्मण कुमारम एव उपनयित ऐसा भी कहीं कहीं है ब्रह्म ब्रह्मवर्चस्व की कामना हो तो पांच वर्ष के ब्राह्मण कुमार का यज्ञ पवितु तो, तो क्षत्री कुम है अभी अनुपनीत हैं विद्यालय में जाकर अक्षरारंभ भी नहीं हुआ है और श्री ठाकुर जी ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए दृष्टांत बना रहे हैं नाभाजी सहस्र शीर्षापी ततो मधोवनमिदृक्ष दिदृक्षया ग के दर्शन की दृष्टुमच्छया दिदीक्षया आगता भक्त के दर्शन की कामना से भगवान आए आए नहीं भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है जैसे किसी भक्त पर कृपा करके तुरंत प्रकट हो जाते ऐसे वहीं प्रकट हो जाते तो क्या था पर भगवान यथोही वह प्राण निरोध आसीत उत्तान पादर मैसंगतात्मा कहकर भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान वहां से चले हैं क्यों चले लोगों ने पूछा रास्ते में जय जय आज आपकी सवारी कहां पधार रही है हम दर्शन करने जा रहे हैं आप और दर्शन करने जा रहे हैं सबके लिए तो दर्शनीय आप हैं दर्शनीय तिलक कहा? भगवान को दर्शनीय तिलक कहा गया दर्शनीय तिलक तो आप हैं, आप दर्श करने किसका जा रहे हैं मैं उस भक्त बालक का दर्शन करने जा रहा हूं जो पांच वर्ष की अल्पवय में मेरी प्राप्ति की कामना से तब कर रहा है तो भक्ति के श्र का विस्तार करने के लिए ही गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान गए लोगों ने पूछा लोकपाल दिकपाल ऋषि मुनि मुन चारण किसी जय जय करने जा रहे हैं और बहुत आश्चर्य की बात तो यह है कि लौट के भी आए उसी ढंग से अंतरधान नहीं हुए बालस से पश्चितो धामो स्वगात गरुड़त भजा लोगों ने पूछा महाराज कहाँ से आ रहे हैं और रो क्यों रहे बोले भक्त का वियोग सता रहा है भक्त का दर्शन करके आ रहे हैं जाते समय भी गरुड़ पर बैठ गए आते समय भी पर बैठ करके भगवान गए और जैसे भक्त दर्शन करता है ऐसे भगवान अपलक नेत्रों से भक्त बालक ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं आज ध्रुव जी भजन में निमग्न है उन्हें पता ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है पर जैसे भगवान ने श्री मूर्ति को कोरोहित किया अब तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए और नेत्र खोले तो क्या देखे साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं तद्देना गत साशिता ववंदतांगनमयी युग्या पश्य प्रतिबारहक निवासेन भुज वास लिशंक पृथ्वी पर साष्टांग पड़े हैं दर्शन नहीं कर रहे हैं दृग्भ्याम प्रपस्न प्रपिबन इव उपसर्ग दोनों जगह है पश्यन नहीं प्रपस्न बड़ी नेहभरी दृष्टि से आपाद पर्यंत श्री ठाकुर जी को निहार रहे हैं ऐसे लगता मानो अपनी प्यासी आंखों से भगवान को पी जाएंगे प्रतिबंध इव हम तो ध्रुव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं हम सब पर ऐसी कृपा करें हमको भी ऐसी कृपा कर दें कि हम लोगों को दर्शन करना आ जाए वस्तुता दर्शन करना तो ध्रुव जी को आता है दृग्व्याम प्रपस्यन प्रतिबन निवास कहा चुंबन निवासे न चुंबन इव लगता मुख से भगवान को चुन लेंगे छोटे जो बालक होते हैं ना वे स्नेह के प्रकार को अभिव्यक्त करने का यही साधन समझते हैं चुंबन माधुरी में भी चुम्बन है और वात्सल्य में भी चुम्बन है बच्चे को लोग चूमते हैं तो बालक यही समझता है कि चुम्बन ही स्नेह के को प्रदर्शित करने का श्रेष्ठ प्रकार है और देखा होगा घरों में गृहस्थ परिवारों में छोटे बच्चे किसी पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो उसको चूम लेते हैं उसकी हथेली चूम लेते हैं जी बालक ही तो है कहते भगवान से बोलना तो जानते नहीं क्या करूं बोले इनको चुम लू आशेन चुंबन इव भुज ही आश्लिसन इव कट्टा भुजाओ में भगवान को भर लेंगे भगवान कृपा करते हैं और वेद ध्रुव जी भगवान का दर्शन भी भगवान का संग नहीं चाहते भगवान का दर्शन करके भक्त का संग चाहते हैं प्रवाहता प्रवहतायि मे प्रसंगो भूयादन महता ममलाशा येना जसोबण्यसनम भवा भव गुण कथा कपानवता हे प्रभो मेरे कोई कर्म ऐसे हो कि अभी मुझे सृष्टि के प्रवाह में पड़े रहना है तो मैं भले ही पड़ा रहूं बस आपकी चरण कमलों में जिनका अनुराग है ऐसे विशुद्धांत करण सिख जन साधु जन है उनका संग हमें प्रदान कीजिए उनका सत्संग हमें प्रदान कीजिए भगवान बोले भाई हम तुम्हारे सामने खड़े हमारा संग मांग लो उन बेचारे भक्तों के पास क्या रखा है सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन गए धरा उनके पास क्या है उनका संग प्राप्त करके क्या मिलेगा बोले महाराज आप लक्ष्मीपति भाई कुंठ नाथ अवश्य हैं पर जो वस्तु आपके पास नहीं है वह वस्तु आपके प्राण प्यारे भक्तों के पास है भगवान भी चौंक पड़े हमारे पास किस वस्तु का भाव है हमारे पास तो सब कुछ है हा महाराज हम भी कहते हैं आपके पास सब कुछ है पर आपके पास आपकी कथा का अभाव है आपके चरित्र का अभाव है आप अपनी कथा अपने थोड़ी कहोगे और आपके भक्तों के पास कोई चीज ना हो कुछ भी ना हो तो उनके पास आपकी कथा है आपका चरित्र है वे प्रेम विभोर होकर के जब आपके चरित्र का गायन करते हैं तो वही है अमृत और उस अमृत को जब मैं पीऊंगा तब क्या होगा ये नान जसोणू व्यसनम भवा निश्ये सहज पार उतर जाऊंगा भगवुण कथाम आपके और आपके जनों के कथामृत को पीकर के मैं मतबाला हो जाऊंगा और सहज ही भवसागर से पार उतर जाऊंगा क्योंकि मुझे तो आपके भक्तों के चरित्र सुनने में आपके चरित्र सुनने में बहुत आनंद आता है निर्भृतिस्तुृता तव पदपदम ध्यानाभवज्ज्ज्ज्ज्जन कथा श्रवणनवा सै ब्राह्मणी स्वहिमन नाथमू किंवतुता पततां विमान जो आनंद आपके चरण कमलों के ध्यान में आपके भवत जन कथा भवत जन कथा माने भवत कथा और भवत जन कथा आपके भक्तों के चरित्रों के श्रवण में जो आनंद मिलता है जो आनंद आपके चरित्र के श्रवण में मिलता आपके भक्तों के चरित्रों के श्रवण में मिलता है जो आनंद आपके चरण कमलों के ध्यान में मिलता है वह आनंद असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ब्रह्मा आनंद में रमण करने पर भी वो परम प्रकाश ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने में भी वह आनंद नहीं आता हमारे वैनों के सिद्धांत में वो ब्रह्म ज्योति क्या है वह ब्रह्म है क्या तो महात्मा श्री ब्रह्मदास जी महाराज ने अपने रामपरक्म नाम के ग्रंथ में उद्धरण देते हुए लिखा है श्री रामपाद नखद ज्योत्सना पर ब्रह्मा थे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल नखमणि चंद्रिका की जो उज्जवल छठा है ज्योत्सना है कांति है उसी को ज्ञान मार्गी प्रकाश रूप ब्रह्म पर ज्योति कहते हैं श्री राम पाद नख ज्योत्सना पर ब्रह्मा भी, भी जहां पाद नख की एक झलक मिलने में इतना सुख है उपनिषद में तो उसका प्रकार बताया गया है मनुष्य के आनंद से देवताओं का आनंद कितना है फिर अंत में वो भूमा आनंद है निरतिशय आनंद है वह आनंद भी आपके चरण कमलों के ध्यान के आगे भी कहा है वहां केवल प्रकाश का दर्शन हो रहा है और यहां आपाद मस्तक पर्यंत श्री विग्रह का दर्शन हो रहा है अद्भुत आनंद है इसलिए हम तो आपके भक्तों की कथा सुने भक्तमाल की कथा सुने और हमको कुछ नहीं चाहिए इसलिए साधो जी दुर्वासा प्रतिश्याम साधो जी दुर्वासा प्रतिश्याम स बसता साधु जी ध्रुव गज कु प्रहलाद साधु जी ध्रुव गज कु प्रहलाद राम सबरी फल साफी राम सबरी फल सा गजेंद्र अब गजेंद्र की बात ज्यादा क्या कहें वो तो हाथी योनी में इसलिए हमारे भक्तमाल परंपरा में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाही अनंत ऊंच नीच कुल ऊपे हो ये संत को संत अनंत युग गीत जाए अनंत युगों का अंतराल आ जाए अंतराय आ जाए तो भी भक्ति का बीज पलटता नहीं है भक्त असुरयोनी में चला गया तो भी भक्ति का बीज नहीं पलटा अहम हरे तव पादी कमूल दासान दासो स् भूय मन स्मरेतासु पतेर्गुस्ते गृणीप कर्म कौतुका नना चृष्ठ न पवभम न रिपत्यम नो सिद्धि रुनर्भबंबा समंजसवा विरैयक अजापक्षा यथा तर खा स्त प्रियव युषितं प्रिय प्रिवषित मनोरविंद दिदृक्ष ममोत्तम श्लोकजने सुसख्यम संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्म भी याजदारकेे श्वासचिति नूया भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जा कहा अंतर आया घोर आसुरी योनी है किंतु किबल प्रतिद्वंदी इंद्र कह रहा है अहो दानव सिद्धोसी ये सिते मतिरिद्र सी ये तो चलो कोई बात नहीं असुर योनी गज हाथी की योनी में भक्त चला गया और हाथी की योनी में चले जाने के बाद भी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हुआ बहुत से लोग कहते नारायण नाम लिया बहुत से लोग कहते हरी नाम लिया हमारे ब्रिज के एक बहुत अच्छे रसिक हुए हैं मदन मोहन जी की चर्चा मदन मोहन जी के भगत यवन कुल में उत्पन्न भक्त काले खां तो भक्त काले खां ने अपनी वाणी में लिखा है वो तो बड़ी भी चित्र बात कहते हैं वे कहते हैं कि हरी शब्द का उच्चारण भी बेचारे ने कहा किया प्रसिद्धि तो ये है कि गजेंद्र ने हा कष्ट में कहा और री का उच्चारण करने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र से नक्र का मुख विदीर्ण कर दिया किंतु श्री भक् कहते हैं हाथी के हृदय माझ हाथी के हृदय माझ आधो हरी नाम सोए हाथी के हृदय माझ आधो हरी नाम सोए गरे जो लरुड़े से तोलो आ गए गरे जो लयो गरुड़े से आ गए हृदय कंठ तक हा नहीं आ पाया हाथी के हृदय मांग आधो हरि नाम सोए हृदय चलकर गरे जो लरुड़े से तो लो आंग और भगवान ने गजेंद्र के बिना कहे कहा तुम्हारी स्तुति से जो मेरी स्तुति करेंगे मैं उनको मृत्यु के क्षण में विमल मती प्रदान करूंगा कितने प्रसन्न हुए राम प्रहलाद प्रहलाद जी तो भगवान से बोल पड़े बोले महाराज आप हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे बोले महाराज इसलिए प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि अभी अभी देवताओं ने आपकी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की और इतनी लंबी चौड़ी स्तुति के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हुए नाराधना यही भवंती परसो तोष भगवान गजयू भगवान हे भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न कैसे होंगे हमको तो लगता था मेरे ऊपर किम तो उस तुमरहती समय हरिुग्र जाते लेकिन इन देवताओं ने तो लंबी चौड़ी स्तुति की मैंने स्तुति कहा की मैंने तो केवल प्रणाम किया स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम स्वार्थ में कन है अर्धकम प्यारे बालक स्वपाद मूले तत्पतितम तम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता जो भगवान उग्रमूर्ति नृसिंह जे के भय के कारण सारी प्रकृत थरथर कांप रही थी वे भगवान विलोक्य अपने चरणों में पड़े प्रहलाद को देखा तो कृपया परिप्लुता परिप्लुता ये किसके लिए ये भगवान के लिए है। भगवान अपने भक्त वात्सल्य में स्वयं डूब गए कृपा तृतीया है कृपा के द्वारा भगवान स्वयं डूब गए अपनी कृपा में खुद डूब गए और लपक कर उत्था गोद में ले लिया तक्षीर्ष दधात कराम बुजम कर कर कमल पर गाया उत्थाप्त तक्षीर्ष्ण दधात कराम बुजम किस कर कमल को विराजमान किया बोले जिसके स्पर्श मात्र से काला ही विप्रस्तिया हम लोग भी भगवान की करकमल की छाया में ही बैठे हैं क्यों भगवान प्रसन्न होकर मस्तक पर हाथ रखें उससे जितना फायदा होता उतना फायदा कथा सुनने से हो जाता प्रता प्रता है कालब्याल मुख्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्र कलऊ तो काल रूपी सर्प का भय भगवान हाथ रख दे तो दूर हो जाए और भक्तमाल की कथा सुनो भागवत की कथा सुन हो जाए इसलिए भगवान के त्र की प्राप्ति भगवान की ही प्राप्ति है चरित्र सुनकर नारद जी ने यह नहीं कहा मैंने कथा सुनी अद्य में भगवान लब आज मैंने भगवान पाली भगवान गोद में बिठाकर कर रो रहे हैं प्रहलाद जी का उदाहरण बताया और भगवान ने प्रहलाद जी को प्रसन्न होकर कहा त्वांच मामच स्मरण काले कर्म बंदात तुम उच्चते हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और राम सबरी फल चाखी राम जी ने सबरी के फलों को खाया अरे भाई